हेनरीटा के अंडे सीड हॉफ फार्म पर सुबह का समय था चलो सब लोग मिस्टर ग्रे ने अपनी मुर्गियों को बुलाया सब मुर्गियां ट्रक में चढ़ो उन्होंने कहा हम बाजार जा रहे हैं उनमें से एक मुर्गी बाजार नहीं जाना चाहती थी उसका नाम हेनरीटा था मुझे लगता है कि मैं यही रहूंगी हेनरीटा ने कहा मुझे यह फार्म पसंद है नहीं मिस्टर ग्रे ने कहा तुम भी ट्रक में बैठो यहां से शहर का लंबा रास्ता है मुझे ट्रक में सवारी करना पसंद है हैनरिटा ने कहा लेकिन मैं खाने की प्लेट पर मसाले वाले आलू के साथ चिकन नहीं बनना चाहती हूं हैंटा ट्रक से बाहर उड़ गई लेकिन मुर्गियां ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती थी वो शुअर के बाड़े में नीचे उतरी क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ हैंटा ने पूछा हाँ शूरों ने कहा लेकिन जल्दी हमें बाजार हमें भी बाजार जाना है हैनरेटा जल्दी से वहां से चली गई क्लक क्लक उसने आगे चलते हुए कहा हैनरेटा बत्तखों के तालाब के पास पहुंची जब तक तुम क्वैक क्वैक नहीं कहती तब तक तुम यहाँ नहीं रह सकती हो एक बत्तक ने कहा मुझे वैसे भी तैरना नहीं आता है हैंनरीटा ने कहा वो चलती रही वो एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ कुछ लोग आग जला रहे थे तुम हमारे रात के खाने के समय पर आई हो उन लोगों ने कहा खाने में क्या है हैनरीटा ने पूछा हम चिकन खा रहे हैं उन लोगों ने कहा मैं चिकन नहीं खाऊंगी हैनरीटा ने कहा वो जल्दी से जंगल में उड़ गई जल्दी उसे एक भूखी लोमड़ी मिली हैनरेटा ने पहले कभी लोमड़ी नहीं देखी थी क्या आप कुत्ते हैं हैंनरेटा ने पूछा हाँ लोमड़ी ने कहा फिर मुझे भोंक कर दिखाओ हैनरेटा ने कहा लोमड़ी ने भोंकने की कोशिश की तुम कुत्ते की तरह बिल्कुल नहीं भोंगते हो उसने कहा शायद तुम फिर एक बिल्ली हो हैिटा ने कहा हाँ मैं वही हूँ भूखी लोमड़ी ने कहा उसने म्याऊ करने की कोशिश की म्याऊ म्याओ म्याओ हमारी आवाज़ बिल्ली की तरह हरगिज नहीं है हेनरेटा ने कहा तो मुझे लगता है कि मैं एक भूखी लोमड़ी हूँ लोमड़ी ने कहा फिर लोमड़ी ने हेनरेटा को पकड़ने की कोशिश की लेकिन हैंनरिटा दूर भाग गई यही बेहतर होगा कि मैं जंगल से बाहर निकल जाऊं हैंटा ने सोचा फिर वो चलते चलते शहर पहुंची गाड़िया इधर उधर दौड़ रही थी पीपी -पी। उनके हॉर्न बज रहे थे हैंटा ने सोचा जब मैं पहली बार अपने खोल से बाहर आई थी तो मैंने भी पीपी -पी की थी कृपया तभी जाए जब चलो का चिन्ह हो एक पुलिस वाले ने कहा वहां उड़ने का, का चिन्ह कब होगा हैंटा ने पूछा वह पार्क में गई एक आदमी कुछ पक्षियों को खिला रहा था क्या मैं भी कुछ खा सकती हूँ हैंनरिटा ने पूछा लेकिन तब तक सब खाना खत्म हो गया था आओ हमारे साथ इमारत की छोटी पर उड़ो कुछ चिड़ियों ने कहा मैं इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकती है कहा मुझे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लेनी होगी हेनरिटा सड़क पर उतरी उसने खिड़की में एक बोर्ड देखा उस पर लिखा था यहां चिकन मिलती है वो अंदर गई और एक टेबल पर बैठ गई मुझे भूख लगी है उसने वेटर से कहा हम यहां पर लोगों को चिकन परोसते हैं वेटर ने उससे कहा फिर मुझे यहां से जाना चाहिए एनिटा ने कहा कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे आओ हमारे साथ खेलो उन्होंने हैंटा को बुलाया हम क्या खेल सकते हैं चलो अंडे ढूंढने वाला खेल खेलते हैं। हैंटा ने पूछा पर अंडे कहाँ हैं बच्चों ने पूछा मेरे पास है अपनी आंखें बंद करो हैंटा ने कहा हैंटा ने बड़े अंडे और छोटे अंडे दिए उसने लाल अंडे और गुलाबी नीले और बैंगनी रंग के अंडे दिए उसने चॉकलेटी अंडे दिए उसने बिंदियों वाले और पोलकाडॉट्स वाले अंडे दिए मैं तैयार हूं उसने कहा अंडे ढूंढो तुम यहां तभी मिस्टर ग्रेग गाड़ी में सवार होकर आए तुम यहाँ क्या कर रही हो एनरेटा क्या तुमने ही वो सारे अंडे दिए हैं मिस्टर ग्रे ने पूछा हाँ एनेटा ने कहा क्या आप मुझे घर ले चलेंगे उसने पूछा मैं काफ़ी थक गई हूँ यह दिन कुछ ज़्यादा ही लंबा था मुझे भी वैसा ही लगता है मिस्टर ग्रे ने कहा हम फार्म पर उन अंडों का उपयोग कर सकते हैं और छोटे चूजों का भी एनीटा घर लौट बहुत खुश हुई